नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन वन जीरो सेवन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम में आज आशय करूँगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और रोज़ हम लोग जो हैं कलम का जादू इस कार्यक्रम में अलग अलग राइटर्स को लेकर आते हैं उनके जीवन कहानी से आपको रूबरू कराते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक पंजाबी साहित्यकार विशेष नाटककार जिनका नाम है भाई वीर सिंह जी आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये एक बहुत ही अच्छे लेखक रहें अपने समय के और अमृतसर पंजाब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इन्होंने अपनी लेखनी को लिखा और आइए इनके बारे में अधिक जानकारी आपको जैसे कि हमेशा की तरह कलम कर्ज जा हमारे विशेष फनकार कमलेश गुलाटी जी हैं उनके द्वारा हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से कमलेश गुलाटी जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी और सुनने वालों को भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार कहते हुए हम एक बार फिर कलम का जादू इस कार्यक्रम में आप हाँ, सबके रूबरू हुए हैं तो रमेश भाई जी जैसा कि हम लेखकों के बारे में अगर बात करें तो वीर सिंह जी जो भारतीय कवि विद्वानों धर्मशास्त्री रहे और जिन्होंने सिख पुरुत्थान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई जिन्होंने पंजाबी साहित्यिक परंपरा के नवीनीकरण में बहुत अहम भूमिका उनकी रही उनका योगदान रहा और अक्सर लोग उनको दिया जाने वाला सम्मान जैसे कि समाज ने उनको समाय सम्मान दिया भाई का जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो सिख धर्म में संत का रूप ले लेते हैं तो अठारह में जन्मे अमृतसर में भाई वीर सिंह जी डॉक्टर चरण सिंह के जो तीन बेटों में से एक थे और जिन्होंने सिख समुदाय पंजाबी में सादी गुलिस्तान बोस्टन जैसी फारसी क्लासिक जो है साहित्य लिखा सत्रह साल की छोटी सी उम्र में वीर सिंह जी ने चतर कौर से शादी की और उनकी दो बेटियां और दस जून उन्नीस तक उनका ये जीवन का सफ़र जो रहा बड़ा ही खूबसूरत रहा जी जी। भाई वीर सिंह जी जो के पारंपरिक स्वदेशी भाई वीर सिंह जी जो के पारंपरिक स्वदेशी शिक्षा आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा दोनों का उनको फ़ायदा मिला और सिख धर्म ग्रंथ के साथ साथ फारसी उर्दू संस्कृत भी उन्होंने सीखी चर्च मिशन स्कूल अमृतसर में दाखला भी लिया अठारह में, में अपनी मैट्रिक की परीक्षा जो है उन्होंने पास की और पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पर रहे वीर सिंह जी ने माध्यमिक शिक्षा चर्च मिशन हाई स्कूल से प्राप्त करने के बाद स्कूल में पढ़ने के दौरान ही कुछ सहपाठियों ने सिख धर्म से ईसाई धर्म में जब बदलाव हुआ उनका इससे उनको अपने धर्म के प्रति धार्मिक धारणाएँ मजबूत करना उनका एक उद्देश्य हो गया जीवन का इसी तरह अगर उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो मेट्रिकुलेशन शिक्षा के बाद उन्होंने अपने पिता के दोस्त वज़ीर सिंह के साथ मिलकर काम शुरू किया और एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना भी उन्होंने कर दी और उनका पहला काम कुछ स्कूलों के लिए भूगोल की पाठ्य लिखना और छापना रहा 18 वर्ष की आयु में धनीराम चौथ्रिक को वज़ीर सिंह के प्रेस में रोज़गार मिला और उनकी मुलाकात वीर सिंह जी से हुई धनीराम चात्रिक जी आपको पता है खुद बहुत अच्छे लेखक रहे हैं जिन्होंने उन्हें लिथोग्राफ लिथोग्राफी सीखने की सलाह दी उन्हें पंजाबी भाषा में कविता लिखने का उन्होंने प्रेरित किया और वजीर हिंद प्रेस सिंह सभा आंदोलन के लिए साहित्य प्रकाशित करने वाला ये प्रमुख जो है प्रेस बन गया और वीर सिंह जी के साथ एक लंबा जुड़ाव शुरू हो गया धनीराम चात्रिक जी का और उनके संपर्क में उन्हें सिख धर्म के लिए उत्साही प्रशंसक के रूप में उनको बदल दिया अच्छा। और एक अनूठा धर्म जिसे कहा जाता है वो है सिख धर्म रमेश जी और उनकी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बारे में जागरूकता पैदा करना और पोषित करके बनाए रखना भाई वीर सिंह जी का पहले उद्देश्य बन चुका था और अपने धर्म को पुनः जो है जीवित करने का प्रयास वो हमेशा करते रहे सिख संस्कृति को और उन्होंने असंख्य उपन्यास लिखे कविताएँ लिखीं शांतिपूर्ण तरीक़ों से उनको समझाने की कोशिश की और धर्म परिवर्तन के बारे में वो कुछ अपने आप को असहज महसूस करते रहे हमेशा और भाई वीर सिंह जी सभा आंदोलन के मामलों में रुचि लेते थे उनके उद्देश्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए खालसा ट्रैक सोसाइटी की शुरुआत की गई खालसा ट्रैक सोसाइटी द्वारा तैयार किए ट्रैकों से साहित्यिक पंजाबी की एक नई शैली पेश की गई और साहित्य में सिंह साहब ने उपन्यासों के लेखक के रूप में शुरुआत करने के बाद पंजाबी उपन्यास का अग्रदूत माना गया उन्हें और जिसमें उनका सुंदरी विजय सिंह सतवंत कौर दो भागों में प्रकाशित हुआ ये प्रकाशन और सिख इतिहास के वीर काल अठारहवीं शताब्दी को फिर से बनाना शुरू किया उन्होंने और अपनी पुस्तक अवंतिपुर दे खानदान में कश्मीर में हिंदू मूर्तियों के उल्लंघन विनाश की भी उन्होंने निंदा की धार्मिक कट्टरता की वे आलोचना की और उन लोगों को का हवाला दिया जो एक उग्र जुनूनी विश्वास के कारण अपने स्वयं के डर के शिकार हो जाते हैं उनके बारे में भी वो लिखते थे इसी तरह अगर हम इनके सफ़र को जारी रखते हुए बात करें तो उपन्यास उपन्यासभागीद सदर हथिन बाबा नौथ सिंह जो बाबा नौथ सिंह के नाम से लोकप्रिय हुआ उन्नीस में राणा सूरज सिंह के पुस्तक रूप में प्रकाशन ने तुरंत बाद उन्हें छोटी कविताओं गीतों की ओर उनका रुख बदल गया जिसमें दिल तरंग है तारेल तुपके लहर दे हर मटग हुलारे बिजलियाँ दे हर मेरा सा मेरे साइया जियो इन रचनाओं के माध्यम से पंजाबी कविता के को उन्होंने पूरी तरह लोगों के हर दिल के करीब कर दिया एक महत्वपूर्ण कार्य जो वीर सिंह जी के द्वारा किया गया वो था कवि संतोष सिंह के सूरज प्रकाश पर टिप्पणी करना जो उन्नीस से 1935 तक 14 खंडों में प्रकाशित हुआ था सूरज प्रकाश का ये प्रकाशन वीर सिंह जी के जीवन का सबसे लंबा प्रयास रहा भाई वीर सिंह के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें बताया और मुझे लगता है कि इनकी जो बातें आप शेयर कर रहे थे जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है और मुझे लगता है कि इतना सारा जो है अलग अलग चीज़ें इन्होंने लिखी हैं और एक बात मुझे याद आ रहा है कमलेश गुलाटी जी जी जी अट्ठारह में इनका शायद जन्म हुआ था और उन्नीस में मरने के बाद शायद सौ साल पर इन्होंने एक भारतीय जो डाक टिकट है वो इनके नाम पे जारी हुआ जारी बिल्कुल हुआ ये इनको गया दिया अपर, गया बिल्कुल तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत सुनते हैं उसके बाद फिर भाई पीर सिंह जी के बारे में बातें करते हैं आप सुन रहे हैं कलम का जादू सुनते रहो मुस्कर रहो देते चले, प्यार प्रभु का लुसाते लुसात चले दीप राहों में चलने लगेगा जीवन सभी के समर लगेंगे देते चले देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले सिंह मुस्कानों से जगशी शीतल हो जाएगा सेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा निर्मल से मुस्कानों से जगशी शीतल हो जाएगा सेह भरे तो बोलो से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 सभी के सम लगे देते चले देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लोटाते चले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 सभी के लगेंगे देते चले दे चले प्यार देते प्यार प्रभु प्यार प्रभु का लूटाते चले प्यार प्रभु का लूटा दे चले प्यार नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ कलम का जादू इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और भाई वीर सिंह के बारे में बातें हो रही हैं और बड़ा अच्छा जो है इनकी लेखनी चली है और रचनाएं खूबसूरत जो है लिखे हैं मैं चाहूँगा कि कमलेश जी कुछ सुंदर रचनाएं या कविताएं है इनकी हैं अगर आपके पास तो हम चाहेंगे कि कविता से ही आगे बढ़ाया जाए बिल्कुल रमेशी कविता भी हम सुनाएंगे उनकी लेखनी के बारे में और बातें करेंगे जो सबसे खास भूमिका के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ वो जी, ये जी, है कि उन्होंने लेखन में महिलाओं की भूमिकाओं को बहुत महत्व दिया हुँ, हुँ। जैसा कि आपसे सौ साल पहले की बात करें तो वो जी, बात जी, जी, नहीं थी तो उसको उन्होंने बढ़ावा दिया अधिकांश लोकप्रिय धर्मों के विपरीत सिख धर्म पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता पर जोर देते थे वो वो ये मानते थे कि किसी भी लिंग को दूसरे से बेहतर मानना पाप है और अपने उपन्यासों के इस विश्वास को उन्होंने प्रतिबिंबित किया कई मजबूत महिला पात्रों में चित्रित किया उनका पहला उपन्यास था सुंदरी जिसमें सुंदर और नामक सुंदर कौर नामक एक जिसमें सुंदर कौर नामक एक महिला की कहानी थी जो हिंदू धर्म से सिख धर्म में परिवर्तित हो जाती है और फिर सिख योद्धाओं के समूह के साथ जंगलों में साहसिक जीवन व्यतीत करने लगती है और ये पंजाबी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था सुंदरी के माध्यम से सिंह साहब ने गुरु नानक की शिक्षाओं के सभी आदर्शों को मूर्त रूप में देने की आशा की और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राज जो नारी राजाओं महान पुरुषों को महान शख्सियतों को जन्म देने की ताकत रखती है तो उसको हम मंदा क्यों बोलें हम उसको क्यों बुरा कहें तो यहाँ पे उन्होंने सुंदरी के माध्यम से गुरु देव जी की शिक्षाओं को पूरी तरह से आदर्श को मूर्त के रूप में लोगों के सामने रखने की पूरी उन्होंने कोशिश की और इस पुस्तक को सिख समुदाय ने खूब सराहा लगभग तुरंत लोकप्रियता हासिल की उनके द्वारा लिखे गए बहुत ही महिला पात्र रानी राज कौर सतवंत कौर सुभाग जी और सुशील कौर भाईवीर सिंह ने तो अपने उपन्यासों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ज़्यादा उनका जो रुझान दर्शाया कि अगर वो आध्यात्मिक तौर पर ज्ञान में आगे चलती हैं तो एक महिला के इस तरफ चलने से पूरा परिवार आध्यात्मिक हो जाता है और जीवन के चक्र को समझने की ताकत रखने लगता है तो ये उनका उद्देश्य था पाईवीर सिंह जी पंजाब एंड सिंध बैंक के संस्थापकों में से एक थे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना की जो आज तक हम देखते हैं कि हमें पंजाब में बहुत सारे बैंक ये मिलेंगे आपने मुझे सवाल किया था कि भाई वीर सिंह जी की कुछ रचनाएं हमारे सुनने वालों की नज़र करें तो पहले वो हम प्रेयर प्रार्थना और अरदस की बात अगर करें तो उन्होंने लिखा कि तेरा धर्म त अरदास करनी है तेरा धर्म प्रार्थना करनी है और मेहर करना वाहगुरु का धर्म है वो तेरे बस दी चीज़ नहीं तो उसकी कृपा जो है परमात्मा का धर्म है वो तेरे वश में नहीं है तेरे बस में सिर्फ सिर्फ सिर जो है प्रार्थना करना है तेरा धर्म अरदास करनी है तो मेहर करना वाहेगुरु का धर्म है वह तेरे बस की चीज़ नहीं आगे लिखते हैं कि सतगुरु नानक जी के आगमन वास्ते पहला साढ़े अंदर हृदय दा शुद्ध होना बहुत जरूरी है इसको शुद्ध करना जरूरी है क्योंकि पंजाबी कवि है तो वो गुरु नानक देव जी की बात करेंगे हमेशा सच्चे तबीब द मान इसका टाइटल है जी ये भी स्पिरिचुअली उन्होंने लोगों को जोड़ने की शुरू कोशिश की है सच्चे तबीब द मान एक श्रद्धावान जो भक्त है उसका मान कौन सा होता है स्वयमान किस किसको कहते हैं तो मैं बीमार रोग अति भारी करे न कोई साफ जवाब सियाणिया दिता फावी हो हो रोई आ टठी गुरु नानक द्वारे वैद अरश दा तुयो हाँ बीमार खुशी पर डाडी पा तेरे दर्टोई तो यहाँ पे भाई सिंह जी समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जब दुखों में घिर जाते हैं बीमार हो जाते हैं तो हम सबसे पहले प्रभु के द्वार पर जाते हैं और वहाँ से हमें जो मिलता है वो हमें कहीं भी नहीं मिलता और वो जो खुशी हम वहाँ से ले लेते हैं वो हमें कहीं भी नहीं मिलती और हमें कोई जो और दरवाज़ा है वहाँ पे जाके ऐसी खुशी नहीं मिल सकती तो अगली जो उन्होंने धार्मिक कविता जो लिखी है सिमरन पहला मैल कटदा इसलिए पहला इस विच मन नहीं लगता जदों मन निर्मल हो जाता तो सिमरन रस आने लगता फिर सिमरन छ्डन दिल न करता कहते हैं कि हम जब प्रभु का सिमरन जब शुरू करते हैं ना तो हमारा अंदर मैल बहुत होती है कचरा बहुत होता है तो हमारा मन सिमरन में नहीं लगेगा लेकिन जैसे जैसे हम सिमरन करते जाएंगे चाहे ज़बरदस्ती करके करें मन को कंट्रोल में करके करें काबू में करके करें तो जैसे जैसे हम साफ शुद्ध पवित्र होते जाएँगे तो ये सिमरन में हमें रस आने लगता है आनंद आने लगता है तो फिर जो है सिमरण को छोड़ने को मन नहीं करता इसी तरह रब तो विछड़िया जीव दुख पाँदा है इतने भी तो अगे ज मग भरम्च र कि इसको छुटकारा हो सकता है दो तरह हो सकता है सतगुर की शरण से उसने दे दते नाम उपदेश न कहते जो रा परमात्मा से बिछड़ी हुई रूह है वो हमेशा कष्ट पाती है और जो उसे यह भी पता है कि अगला जो दूसरा मार्ग है अगर परमात्मा से मैं दूर हो जाऊंगा तो मुझे जम नजर आएंगे अपने रास्ते में तो हमेशा उसे ये भ्रम भी रहता है कि मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं लेकिन जब वो सच्चे मन से प्रभु की शरण में आ जाता है सतगुरु की शरण में आ जाता है उसके उपदेश पे पर अपने जीवन में धारण करता है तो वो प्रभु से उसका मिलाप होता है और एक और उन्होंने कविता बहुत ही प्यारी रची है परमात्मा के बारे में लिखते हैं अमली जीवन पैदा करो केवल गल्ला नाल जुबानी जुबानी ज्ञान ध्यान कोटन नाल अंधकार बनिया रहा है तो सच नहीं काची प्राप्त प्राप्त होंगे कहता जो अगर आपने प्रभु ने जो आपको उपदेश दिए हैं अगर उनको आप जुबानी, जुबानी जुबानी ज्ञान देते रहोगे और ध्यान भी करते रहोगे फिर भी आप अंधकार में रहोगे और सच क्या है उसको अपने जीवन में ढालना उन धारणाओं को धारण करना ही प्रभु का मिलन है ये उन्होंने कहा अपने जीवन में और दूसरा जो जो, जो भी ये लिखा ना रमेशी उन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहब से प्रभावित होकर लिखा उनकी बहुत गहरी स्टडी थी गुरु ग्रंथ साहब के बारे में और इसीलिए वो सिमरण में भी थे प्रभु के साथ जुड़े हुए थे और बहुत सी आत्माओं को उन्होंने जोड़ा भी बेड़ी उत्ते चढ़ बंद वो तो सुत्या पार लं गांधी को प्रभु नाम की जो बेड़ी है ना कश्ती है उसमें चढ़ जाओ वो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब सहजभाव से आप पार उतर जाओगे भाव सागर से उतर जाओगे भाई भीर सिंह जी ने लिखा अपने पुस्तक में कि जिमें पा सारी धरती है पर सारे धरती बैठे प्यास न मरते ने प्यास का दुख खूह तो नविरत हों एक समझण मैं मोटी गल आखी है तिमें अंदर होंदे सुनते साई दे जीव दुखी ने कारण यह है कि वह साढ़े पास है असी यह गल भुला छी है रब अंदर सब दे है पर साते नहीं वस रहा चेते विच वस जाए तो खू पुट्ट वगू गल हो जाएगी अर्थात उस दी सानु प्राप्ति दूरत बज जाएगी फिर ठंड पवेगी ते प्यास भी बुझेगी यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम जिस धरती पर बैठे हैं उसके नीचे पानी है और हम धरती के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें पानी चाहिए पीने के लिए तो पानी तो धरती के नीचे है तो उसको हासिल करने के लिए हम प्रभु के बारे में ये कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर ही है वो जब तक हम उसको नहीं पहचान करेंगे कि वो हमारे अंदर है हम अंदर की यात्रा शुरू नहीं करेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे तो धरती में से पानी ले लेने के लिए हमें कुआं खोदना पड़ता है जब कुआं खोदते हैं तब हमें पानी मिलता है इसी तरह अगर प्रभु हमारे हमेशा याद में रहे हम ये मान लें कि वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है तो हमारी सुरत हमारी याद उसके साथ जुड़ी रहेगी और हमारा जीवन शांत हो जाएगा हमारा जीवन जो है दुखों से दूर हो जाएगा हम सुखी हो जाएंगे हमने ये देखा रमेश जी के भाई वीर सिंह जी जो है ना वो स्पिरिचुअल हैं धार्मिक होने की बात वो करते हैं कि अपना जो धर्म जिसमें हम पैदा हुए हैं हिंदू धर्म में पैदा हुए सिख धर्म में पैदा हुए बाक़ी धर्मों की अगर बात करें तो उसमें उसमें भी प्रभु की योजना है तो धर्म के परिवर्तन से हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते है ना धार्मिक होना और स्पिरिचुअल होना आध्यात्मिक होना वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है और अपनी किताबों में अपनी रचनाओं में हमेशा उन्होंने यही हमें बताया कि प्रभु से जुड़ना उसके अंदर की खोज पहले ज़रूरी है और एक उनकी और रचना मेरे इस समय याद आ रही है तो वो है सिमरन करीदा है सिमरन विच रस भरदा है प्रभु का नाम याद करने से हमें आनंद आता है सिमरन और मजबूत हो जाता है इस पर समा लगदा है काली करके ते ऊपर उठिया ठीक नहीं बैठता ज्यों ज्यों नाम सिमरोगे तो थोड़ी उन्नति हूँ ही जाएगी वही बात वो बार बार करते हैं कि प्रभु की याद में रहो उसके बारे में उसके अपने ज़ुबान से लगातार उसका नाम लेते रहो इसमें कोई जल्दी या पैनिक होने की जरूरत नहीं है वो सहज भाव से हम उसको अपने अंदर के सफ़र में खोजना जारी रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस, सिर्फ सिर्फ उसी में हमें आनंद आने लगेगा और हम हर कार्य उसको साथ लेके करेंगे जैसे भाई वीर सिंह जी ने देखिए सौ साल का जीवन जिया और इतना सादा जीवन था उनका और धार्मिकता आध्यात्मिकता उनके जीवन में नजर आई उनकी रचनाओं में नज़र आई तो ये सब उन लोगों के लिए ख़ास है जो ये नहीं मानते कि इस रचना ये जो पूरी सृष्टि की रच रचना हुई है इसका रचयिता कोई है कुछ वो खास है उसका सम्मान उसको मानना उसको अपने जीवन में ढालना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है तो सिंह जी की लेखनी को सलाम है कि उन्होंने हर आत्मा को परमात्मा से जोड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात की है तो ये सबके लिए ज़रूरी है यही हम सबका संदेश है कि आइए भाई वीर सिंह जी को पढ़िए उनके जो उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं अपनी रचनाओं में सिख धर्म के लिए जो उन्होंने जागरूक किया है अपने अपने धर्म में रह ही हम परमात्मा को पा सकते हैं जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है ये भी उनका संदेश रहा तो उनको हम हमेशा जो है श्रद्धा सुमन भेंट करते रहेंगे उनके पढ़ने वाले उनके सुनने वाले बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कमलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने भाई पीर सिंह के बारे में बातें की और उनकी कुछ कविताओं को सुनाकर आपने जो है मन को जो है समृद्ध किया और परमात्मा को जो है याद करने के लिए उन्होंने जो कविताएँ जो गीत उन्होंने पेश की थी जहाँ पर आपको तनाव रहित होकर शांत होकर परमात्मा को याद करने की प्रेरणा मिलती हैं तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कलम का जादू इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही सुनते रहो मस्कर्रा आते रहो